आध्यात्मरामण सुंदरकांड तृतीय तृतीयसर्ग जानक से भेट वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन श्री महादेव उवधन वा मोक्षे शरीर रावुवंना जीवित न फलम किं सम रक्षो दीर्घ वेणी माथ्य मुद्गय भविष्य एवं निश्चित बुद्धिता मरणायाथ जानक विलोक्य हनुमान किंचित विचार्य तदभाषत शनि शनि सूक्ष्म जानक्यागम वच श्री महादेव जी बोले हे पार्वती इस प्रकार रोते रोते श्री सीता जी सूच, ने सोचा अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर छोड़ क्यों ना दूं इन राक्षियों स, इन राक्षसियों के बीच में रहकर रघुनाथ जी के बिना जीने से लाभ ही क्या है फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वेड़ी पर्याप्त होगी जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्षरूपधारी श्री हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से सने, सने इस प्रकार कहने लगे राजा भूत महान दशरथो महां अयोध्यापतिसो लोक विश्रुता पुत्र देशसम सर्व लक्ष्मणतामच लक्ष्मणस्व भरत शत्रुआ इच्छुआकुवंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे उनके त्रिलोकी में विख्यात चार पुत्र हुए वे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न हैं ज्येष्ठो राम पितुर्वाक्यादंड कारण्यगत लक्ष्मण स भ्राता सीतया भार्य सौतमी तीर पंचवट्या महामना त्रीता महाभागा सीता जनकनंदनी रहीमचंद्रेन रावणेन दुरात्म तुखा तो थ जानकी जुशराज पति भुवि तस्म दत्वा दिव शीघ्र मृण्यमूक उनमें बड़े भाई राम भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित अपने पिता के आज्ञा से दंधकार में आए थे वे महामना वहां गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनकनंदिनी सीता जी को ले गया तब अतिशोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर उधर ठूंटते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षराज जटायु को देखा उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे ऋष्यमुख पर्वत पर आए सुग्रीव कृता मैत्री राम सेत्म तद्भ्या हिण भत्वा बालिम रघुनंदन राज्येपिचिच्य सुग्रीव मित्र कार्य चकारस सुग्रीवस्तु सामनरानर प्रभु प्रेसया मसपरी तो वार वानरा पीमागणे सीताया सत्चकोहम हरि वचना संपाति वचनाशीघ्रमुघ सतोजन समुद्रम नगरी लंका विचिव जानकी शुभां शनैरशोकविक विचवन् विचिवु पातरु अद्राक्ष जानकीमद्र शोचंती दुःसंपल्लुता महर्षी देवीं कृतक्योंगता पर रामाथ मारुतिर बुद्धि वहां आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट बाली को मारकर और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त किया इस प्रकार श्री रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया बानर राज सुग्रीव ने भी समस्त बानरों को बुलाकर सब और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री बानर हूँ मैं संपत्ति संपाति के कथनानुसार सौयोजन समुद्र लांघकर तुरंत लंकापुरी में आया और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा जी को ढूंढा शनय शनय अशोक वाटिका में ढूँढते ढूंढते मैंने यह शिष्पा वृक्ष देखा और यहाँ रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोक करते पाया इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौन हो गए सीता क्रमेण तत्सर्व शुवा विस्मय किमद मेथम व्योमनी वायुना सुदी स्वप्नो वे मनोभ्रांति वह सत्यमें तत्द्रा मेना दुखे न जाम्येतु भ्रम ये कर्णपीयूश वचनम सुदी स महाभाग प्रिवाधी मग्रता क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीताजों को विस्मय हुआ और वे कहने लगी मैंने जो आकाश में शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है अथवा स्वप्न या मेरे मन की भ्रांति है अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं फिर स्वप्न कैसे हो सकता है और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है सुत्रांग जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं वह प्रिय महाभाग मेरे सामने प्रकट हों शुवा तज्जानकी्यम हनुमान पत्रखंडतः अवतीर्यशन सीता पुरा संवस्थित कल विग्रमांगो रक्त पीत वनर ननामशनक सीताजलिपुर स्थित सीता। दृष्ट्वा तम जानकी भीतावणय आगता मोहिम आया तो माया वनरा जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी शनि शनि उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए उस समय उन्होंने अरुणवदन पीतवर्ण और कलविंक चटक पक्षी के बराबर आकार वाले वानर के रूप से धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण कर यह रामड ही आया है चिंत्वासा तुष्णीमासी दधो मुखी पुनरप्याहता सीता देवी यशंक से ना तथा विधो महत शाम महिस्थिता दासोहम कौशलन्द्र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 यह सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रही तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं मैं वह नहीं हूँ हे माता मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें हे शोभ मैं तो अधिपति, परमात्मा राम का दास और वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ तथा हे शोभ संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवनदेव का मैं पुत्र हूँ तछ्रुवा जानकी प्रा हनुम्ताजलि वरा मनुष्याण संगतिर्घटते कथम यहां रामचंद्र से दासोहमित भाषसे तह म प्री जानक यह सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं सो भला बानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती है तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, क मगा द्राम सबरियानोदित सुधीर दृष्टवान् सुग्रीभ्यमूको दृष्टवास ज्ञात रात ब्रह्मचारी ग्राम रामसन्निधिम् सबरी की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर आए उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर ही से राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आशय जानने के लिए भेजा तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया नाम से सद्भाव स्कंध्यो परिधाय सुग्रीव सामिप्यम तयो सुग्रीवस्य सख्यम चाक तय सुग्रीवता भार्बिनाथ रघुत्म जघानैक बाड़ेन तथोभ्यशेषयत सुग्रीव बायास बान दिग्भ्यो महाबला वीरान्दरगणे और उनका शुद्ध भाव जान कंधे पर चढ़ा सुग्रीव के पास ले गया तथा राम और सुग्रीव दोनों की मृत मित्रता, मित्रता करा दी सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था रघुराज ने उसे एक ही वाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशा मे भेजा ग राघो दृष्ट् माभाषत सादर तयिमशेषं वे सिंह मारतनंदन ब्रूहि मे कुशल सर्व सीताय लक्ष्मण से अंगुयकनाथमुत्तम सीता यो मक्षर मुद्रितुक्ता मैं नीत पश्याय उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदरपूर्वक कहा हे hey, पवन नंदन मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं सीता जी को अति सावधानी से दे देना ऐसा कहकर उन्होंने अपने उंगली से उतारकर वह अंगूठी मुझे दी मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ देवी आप यह अंगूठी देखिए